Oh, oh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अब और करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके सामने आते हैं और आज हम लोग एक यूनिक करियर के बारे में बात करने वाले हैं और ये कौशल है जैसे कि लिखने का एक लेखक कैसे बना जाए एक राइटर कैसे बना जाए और इस रास्ते को कैसे अपनाया जाए इस विषय को लेकर बातचीत करें तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और एक लेखक बनने के रास्ते ज़रूरी योग्यताएं और सफलता की रणनीतियों के बारे में आज हम लोग मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे वैसे ये पेशा जो है अपने आप बनता है लेकिन फिर भी आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी खूबसूरत बन गई है और बहुत सारे एआई आई टूल्स आपको मदद करती है लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप टूल्स के अगैर आप अपने आप को अपनी बुद्धि की क्षमता पर इसको यूज़ करें तो टूल आपके सहयोगी बनेंगे अगर पहले से आप टूल यूज़ करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास रुक सकता है इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी बौद्धिक स्तर से इन चीज़ों को समझें और अपने आप को विकसित करें तो आज के डि डि डिजिटल युग में लेखन का क्षेत्र एक समृद्ध और गतिशील करियर का विकल्प तो बन गया है लेकिन ये एक ऐसा पेशा है जो रचनात्मक क्रिएटिविटी से भरा हुआ है ज्ञान और अभिव्यक्ति की आजादी को एक साथ जोड़ा गया है यदि आपके मन में में भी शब्दों के प्रति एक गहरा लगाओ और आप इस क्षेत्र अपना भविष्य बनाना चाहते हैं यानी आज का ये एपिसोड आपके लिए है <laughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे इसी विषय को लेकर और आप बने रहिए हमारे साथ और मैं चाहूँगा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर एक कॉपी पेन आपके पास रखिए और फिर हमसे जुड़िए या कार्यक्रम सुनिए ताकि आप जो आपके काम की बातें हैं उसे नोट कर ले और आप उस पर काम करें है ना सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार प्यारे आवश्यक <laughs> के के जो चीजें है जैसे क्वालिफिकेशन और स्किल्स जिसको योग्यताए और कौशल कहते हैं लेखन के क्षेत्र में औपचारिक रूप से शिक्षा से अधिक महत्व आपकी कौशल क्षमता और जुनून है फिर भी एक आधारभूत संरचना का होना बहुत ज़रूरी है जैसे आप अगर खेल में अच्छे हैं तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन एक बेस आपका जो है कम से कम पढ़ाई आपकी हो ताकि आप कहीं जाएंगे, तो ज़रूर लोगों से मिलना जुलना जब करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको काम आती हैं और जितना पढ़ाई आपके साथ रहती है एजुकेशन जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना वो आपको बेनिफिट भी देता इसीलिए लेकर बनने के लिए भी पढ़ाई उतना इम्पॉटेंट नहीं है स्किल्स इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की कि आपकी कम से कम कितनी पढ़ाई होनी चाहिए आज के समय में किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन की डिग्री एक बुनियादी योग्यता माना जाता है ये आपको कर लेना है अगर आपकी रुचि किसी इसमें और अधिक है तो विशेषज्ञ के विशेषज्ञ के तौर पर आप जो है हिंदी साहित्य जनसंचार जनसंचारत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन में डिग्री ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है लघु पाठ्यक्रम की बात में करूं तो रचनात्मक लेखन तकनीकी लेखन या डिजिटल कंटेंट राइटिंग जैसे लघु पाठ्यक्रम शॉर्ट टर्म कोर्सेस आपके कौशल को निखारने और करियर के नए दरवाजे खोलने में मदद होते तो ये आपके रेगुलर पढ़ाई से अलग है तो इन चीज़ों को आप देखिए न्यूज़पेपर में इसके बहुत सारे ऐड्स आते हैं या कहीं अपने जो लेखक हैं अच्छे उनसे आप संपर्क करके ऐसी चीज़ों का आप अभ्यास कर सकते हैं या ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं इसके साथ आता है आवश्यक कौशल की बात अगर मैं कहूँ स्किल्स की बात करें तो भाषा पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जैसे हिंदी व्याकरण हो गया वाक्य विनायस हो गया या शब्दावली पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए साथ ही आपकी लिखने की जो शैली है वो भी क्लियर होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए अगर किसी को आप कुछ लिख के देते हैं तो बंदा पढ़ सके और समझ सके कि आपने क्या लिखा है प्रभाव में होना चाहिए एक जो है लिंक होना चाहिए और पाठकों को बांधे रखने वाली होनी चाहिए तब आप जो है एक अच्छे लेखक बन सकते हैं क्रिएटिविटी रचनात्मक सृजनात्मकता एक लेखक के पास सामान्य विषय को भी बहुत अच्छी ढंग से असाधारण ढंग से प्रस्तुत करने की कला होती है तो ये आपके अंदर होनी चाहिए नए विचारों और दृष्टिकोण को जन्म देने की क्षमता ही आपको दूसरों से अलग करती है अब बात करें इसमें रिसर्च भी आते हैं अनुसंधान क्षमता भी आती है किसी भी विषय पर प्रमाणिक और तथ्यात्मक लेख लिखने के लिए गहन शोध करने की आवश्यकता होगी अगर आप इसमें हैं तो आपके लिए बहुत काम काम की की की चीज है। है, और और अनुशासन बात करें, लेकिन एक एकांत का काम है। जिसमें दहरे और की बहुत अधिक आवश्यकता होती है नियमित लेखन अभ्यास सफलता की कुंजी बनाती है <laughs> तो चलिए आशा करूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे फील कर रहे हैं इन सारी चीजों को देख सोच रहे होंगे की अरे यार इतना सारा चीज करना पड़ेगा बिल्कुल इन सारी चीजों को करना ही है लेकिन करते वक्त आपको ये नहीं लगना है कि ये करना है ये आपके जीवन शैली में ऑटो मोड पे आ जाए तो आपको टेंशन नहीं होगा जब आप इन चीजों को इन वैल्यूज को इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे सीखने की जिज्ञासा होगा तो ये बहुत बड़ी चीजें नहीं लगेगी है ना तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं नॉर्मल आप जो रेगुलर आपका रूटीन में है वो करते हुए शाम का समय है आपके पास फ्री टाइम है तो उसमें इन कौशल के बारे में सोचना है कुछ लिखना है कुछ दिखाना है तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको जो है एक लेखक की ओर ले जाएगा और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप लिखेंगे आपकी कहीं भी कुछ चीजें जो है लिखने में रुचि आ जाती हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं <laughs> तो चलिए आगे और भी बातें हम लोग करेंगे कि कैसे एक लेखक बनने के लिए क्या करें आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन जी हाँ सुनते रहो मुस्कराते रहो प्रीत भरो तुम जीवन की सरगम में प्रीत भरो तुम लो लो लो बाबा की छाया में हरदम रहो तुम बाबा की छाया में हरदम नमस्कार स्वागत है प्यारे भाई और बहनों और हमारे विद्यार्थी मित्रों आपके लिए आज एक नया विषय लेकर हम आए हैं जैसे एक लेखक कैसे बने <laughs> तो आइए बात चल रही थी आपके लिए एक राइटर बनने की सबसे पहली बात आती है निरंतर पढ़े और लिखे रीड एंड राइट कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली तो ये जो है निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लिखना पसंद है आपको तो रोज लिखिए दो लाइनें लिखी पन लिखी हमारे एक मित्र है कंसल जो आ, उनका शॉर्ट नेम लिखते हैं उनका सरनेम है शायद कंसल और वो हमें हमेशा जो है अपने व्हाट्सअप पे सिर्फ चार ही दे भेजते हैं लेकिन रेगुलर भेजते हैं तो आप देखिए मुझे कितने सालों से वो भेज रहे हैं अगर मैं उन सारी चीजों को कंपाइल करूँ एक अच्छी किताब बन जाएगी है ना तो रेगुलर लिखने से बहुत बड़ा काम होता है आप दो लाइने अगर लिखते हैं पूरे साल भर लिखिए साढ़े सात सौ पेज आपके वो वाक्य हो जाएंगे है ना दो लाइन अगर एक साल लिखते हैं तो साढ़े सात सौ लाइन्स आपके हो जाएंगे और साढ़े सात सौ लाइन एक छोटी किताब बन सकती है आपके लिए है ना तो निरंतरता का बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक राइटर बनने के लिए अच्छा अब बात करते हैं विभिन्न विधाओं में कहानी कविता निबंध लेख ब्लॉग आदि के नाटक आप बने नियमित पढ़े इससे आपको शब्दावली और ज्ञान दोनों का विस्तार होगा साथ ही रोजाना लिखने का अभ्यास करें चाहे वो एक डायरी हो एक ब्लॉग पोस्ट हो या किसी छोटी सी कहानी को आप लिखते हैं जरूर लिखिएगा है ना दूसरा है अपनी विधा चुनें तय करें कि आप किस तरह का लेखन करना चाहते हैं क्या आप एक उपन्यासकार कवि पत्रकार तकनीकी लेखक प्रचार सामग्री लेखक कॉपी या ब्लॉग राइटर बनना चाहते हैं हर विधि को अपना एक अलग जो है आ, हर टेक्निक को अलग तरीके से लिखा जाता है हर विधि की अपनी एक अलग आवश्यकताएँ और अवसर होते हैं कि आप कॉपीराइट के बारे में कभी भी नहीं लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे तो किसी विषय को लेकर लिखेंगे और उसके अनुरूप लिखेंगे तो आप अगर इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं और आप जैसे कि मीडिया के माध्यम से आप हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप अपने रोज़मर्रा की जीवन कहानी से जुड़ते हैं तो आप एक अच्छे उपन्यासकार कवि बन सकते हैं आप रोज़मर्रा की चीज़ों को देखते हुए उन्हें एक टेक्निकल तौर पे उन्हें प्रॉपर तरीके से आप लिखना शुरू करें है ना जैसे हम लोग देखेंगे आजकल हम अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक कला के माध्यम से जीवन को देखा उन्होंने और अपने आसपास की चीज़ों को ही उन्होंने लिखा और वो बहुत बड़े राइटर बने जैसे आप प्रेमचंद की बात लीजिए उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को देखा और उसे लिखा और एक बहुत बड़े राइटर बने तो ऐसे ही आपके जीवन में अगर आस की चीज़ों को आप एक कलात्मक ला ढंग से देखते हैं और उसे लिखना आ जाए आपको तो बात ही खत्म हो जाती <laughs> आप सुनाए हैं रेडियो दुमन पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने कहा आजकल ऑनलाइन का जमाना भी है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन मंचों का उपयोग करके आप इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम है आज अपना खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं जिस माध्यम से आप प्लेटफॉर्म पर लिखे या सोशल मीडिया पर अपनी रचनाओं को साझा कर सकते हैं इससे आपको बहुत अच्छे पाठक भी मिलेंगे और तुरंत रिस्पांस करने वाले पाठक मिलेंगे जो आपके विकास के लिए बहुत ही अमूल्य काम करता है।, है ना तो ये आज के ज़माने की आपको जो है क्या कैसे वरदानी कहेंगे आप अगर लिखना शुरू कर देंगे और लोगों को अगर पसंद आए तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं लिखते जाइए आप जिस तरह का लोग पसंद करते हैं आपको आपकी कम्युनिटी बन जाएंगी है न तो आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश दो प्रकाशन है पब्लिसिंग इंडस्ट्री जिसको कहते हैं ये उद्योग से भी आप जुड़ सकते हैं अपनी मेनू जिसको पन लुपिया हिंदी में कहते हैं प्रकाशकों को ज़रूर भेजिए आप हाथ से लिखी चीज़ों को ठीक से कंपाइल करके उसको जो है प्रकाशकों तक पहुँचाइए साहित्य पत्रिकाओं में लेख भेजिए लेखक सम्मेलनों में और पुस्तक मेलों में हिस्सा ले नेटवर्किंग आपको उद्योग के लोगों से जुड़ने में मदद करेगा और ऐसे लोगों से या सम्मेलनों में जुड़ने से आप लोगों से मिल पाएंगे जो आपके तरह लिखना चाहते हैं या लिख चुके हैं तो इससे आपको जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा आपको तो आप ज़रूर इस तरह के जो है काम जहां पर आपको मौका मिलता है सम्मेलन या पुस्तक मेले में जरूर जाइएगा आप सुन रहे हैं रीजा पर जी हाँ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते ही बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं सुनते रहो मस्कर रहो सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल की बातें कर रहे हैं एक लेखक बनने की जो प्रक्रिया है <laughs> उस पर बातें हो रही हैं आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लगेगा अब बात करते हैं आगे जैसे कि विशेषज्ञता विकसित करें क्योंकि एक राइटिंग स्किल तो आप अलग अलग विधि में बहुत सारी चीजें लिख सकती हैं जैसे मैंने कविता गीत उपन्यास कॉपीराइट कंटेंट या फिर रिसर्च पर आप लिख सकते हैं लेकिन आप अपनी खुद की अलग जो है पहचान बनाने के लिए कोई एक विशेष आर्टिकल्स या फिर किसी विषय को चुनकर आप उसी पर लिखते जाइए तो ये भी आपको एक्सपर्ट बना सकता है शुरुआत में सामान्य लेखन से हटकर किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हासिल करें जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट राइटिंग शुरू कीजिए या तकनीकी उत्पादों के लिए लिखना शुरू कर दीजिए या फिल्मों के लिए कहानी पटकथा लेखन शुरू कीजिए विशेषज्ञता आपकी मांग और मूल्य दोनों बढ़ाती है तो इसीलिए एक्सपर्ट किसी न किसी में होना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं डॉक्टर्स भी बनते हैं तो किसी न किसी चीज को स्पेशलाइजेशन भी करते हैं ऐसा नहीं कि वो जनरल फिजिशियन नहीं है जनरल फिजिशियन करने के बाद ही वो किसी विशेषताओं में एक विशेष डिग्री भी प्राप्त करते हैं जैसे कि आप देखेंगे डेंटिस्ट है या फिर आप देखेंगे गेस्ट्रोलॉजिस्ट है या आप सर्जरी स्पेशलिस्ट है या एम एस है तो ये सारी चीज़ें जो है उनको पूरी पढ़ाई करने के बाद किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट कर बनते हैं तो ऐसे ही आप लिखना शुरू करेंगे कुछ सालों के बाद आपको अपनी एक्सपर्टाइजीज में आगे बढ़ना है अपने पाठकों को या जो अपने पढ़ने वाले हैं उनके साथ हमेशा संबंध रखिए और उनके संपादकों के साथ जरूर आप अपना कम रखिए सीनियर राइटर्स से मिलते जुड़ते रहिए उन्हें कुछ सुनाइए फिर उनका सकारात्मक रूप देखिए कि क्या बोलते हैं वो आलोचन भी अगर आप करते हैं वो आपको नकारते हैं तब भी उससे आपको सीखने को मिलता है कि भाई इस तरह से लिखने से इनको पसंद नहीं आ तो इनको पसंद किस तरह के चीज़ें आती हैं उस तरह से आप लिखना शुरू कर सकते हैं तो ये आपके लेखन में सुधार लाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इसीलिए लिखिए, सुनाइए, भेजिए और फीडबैक मांगिए है ना और एक प्रोफेशनल राइटर के रूप में अपनी एक ऑनलाइन उपस्थिति प्रेजेंस हमेशा बना रखिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं जहां आपके सभी प्रकाशित कार्य हो लिंकेड जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने कौशल को हमेशा प्रदर्शित करें फेसबुक पर प्रदर्शित करें या फिर आप अपने यूट्यूब में कुछ आर्टिकल को आप जैसे कि बोल सकते हैं या कहानियां सुना सकते हैं अपनी लिखी हुई खुद की कहानियाँ आप सुना सकते हैं जिस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध है पहले तो प्लेटफॉर्मों की कमी थी आज प्लेटफॉर्म इतने हैं कि आप काम करते हुए बहुत आसानी महसूस करेंगे और तुरंत आपको जो है उसका रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे विविधता अपनाएं कभी कभी आप किसी एक ही विषय को लेकर लिखते हैं तो उसमें भी अलग अलग हिस्से को लिखिए जैसे कि सामान्य समय के साथ साथ लेखन के नए नए रूप जो है सामने लाइए ऑडियो बुक स्क्रिप्ट ऑडियो गेम और फिर सोशल मीडिया कंटेंट आदि भी अवसर है अपने आप को नया अवसरों के लिए तैयार भी रखें शुरुआत में आय निश्चित नहीं हो सकती फाइनेंशल मैनेजमेंट की दिक्कतें हो सकती हैं फ्री के साथ साथ कोशिश करें कि कुछ नियमित ग्राहक रिटेनर्स मिल जाए रॉयल्टी से आय हाउस रॉयल्टी से आपको आय मिल सकती है इसके अवसर को समझें जब आप किसी एक फ्री शुरू करेंगे या फिर किसी फ्री करते करते आपको कोई कंटेंट की सिफारिश आ जाती है तो आप लिखिए उसका पैसा ज़रूर ले और आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आप किताब प्रिंट आउट करके पब्लिशिंग करते हैं तो उसकी रॉयल्टी आपको ज़िंदगी बढ़ाती है आप एक किताब से अगर साल भर में रॉयल्टी के रूप में आपको दस हज़ार मिलता है तो अगर आप पचास किताब लिखते हैं बहुत सारे लोग हैं बीस पच्चीस पचासों किताब उन्होंने पब्लिश की है किताब सेल होती है तो उसकी भी पैसे मिलते हैं और जब तक वो सेल होता रहता है तब तक आपको जो है वो रॉयल्टी मिलती रहती है लाइफ टाइम के लिए है ना आपने कुछ गीत लिखे और वो गीत पॉपुलर हो गया तो उसकी भी रॉयल्टी आपको मिलती रहती है लोगों की ब्लैसिंग्स मिलती रहती है तो इनकम सोर्स आप किसी कंपनी से अगर या आप मीडिया से जुड़े हैं या किसी ऐसी जगह पे आप अगर पब्लिकेशन से जुड़े हैं तो उनके लिए लिखते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी खास जो है आपको इनकम मिल जाती है तो यहाँ पर फाइनेंस की कोई बात है ही नहीं लेकिन जब आप फेमस हो जाते हो तो पैसे आपके पीछे आता रहता है। <laughs> तो चलिए दोस्तों साथियों प्यारे प्यारे मित्रों और विद्यार्थी आप सभी को आज का ये जो हमारा विषय है कंटेंट लेखक के रूप में कैसे अपने करियर को बना सकते हैं कंटेंट लिख के अपने करियर को कैसे बना सकते हैं इसके लिए आपके लिए कुछ जरूरी बातें हमने सामने रखी है विचार कीजिए अगर आप अच्छा लिखते हैं तो जरूर लिखिएगा और कभी कभी हम लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं शौक के लिए लिखिए खुशी के लिए लिखिए तो भी अच्छा कंटेंट आपका आपको खुशी देगा तो पैसों से ज्यादा खुशी की कीमत है ना <laughs> तो निष्कर्ष यही आखिरी में यही कहूंगा लेखन का पेशा केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली है इसमें सफलता रातों रात नहीं मिलती बल्कि निरंतर मेहनत सीखने की ललक और धैर्य से मिलती है यदि आप में शब्दों के प्रति प्रेम और कुछ कहने की ललक है तो ये क्षेत्र आपके लिए अत्यंत सुखदायक है संतोषजनक है और सम्मानजनक करियर प्रदान कर सकता है बस जरूरत है एक शुरुआत करने की एक पहल कदम उठाने की आपका लेखन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी और पहचान बनेगा इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें ढेर सारी खुशियाँ बहुत बहुत दुआएं फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते निशा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो